एतावदा परोक्ष ज्ञाने इत्यदाह भई इतनी चर्चा जो आपने करा इससे परोक्ष ज्ञान का प्रमुख का होने में क्या लाभ हुआ इस विचार का सकृदाप्त परोक्ष ज्ञान मुद्भवे इष्टमूर्तिपदेशो ही न मीमांसेक्ष सकदाप्तोपदेश एक बार आप पुरुष ने उपदेश दे दिया तो परोक्ष ज्ञान अमुद्भवे परोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है इसे कोई संशय नहीं है ना परोक्ष ज्ञान करने के लिए बहुत पापड़ करना पड़ता है इसी प्रकार से बचपन से माता पिताओं ने क्या कर दिया पकड़ा दिया ज्ञानेश्वरी गीता ये वो है या नहीं और ले गए मंदिरों में हे भगवान है प्रणाम कर पकड़ के खोपड़ी दबा के मुझको करा देते हैं अब वो ऐसे संस्कार पड़ जाता है अब जा रहे देख रहे भगवान है अब बस बैठे जा रहा है तो दिख रहा तुम जोड़े भगवान है दिख रहा है मंदिर दूर में पहाड़ में गई ऐसे संस्कार बोल जाते गजब है है ना नहीं होता ऐसे गजब पा सब संस्कार दिए जाने के ऊपर निर्भर है अच्छे संस्कार भी काम करते बुरे संस्कार भी आजीवन काम करते ये तो अच्छे संस्कार तो डाला इन्होंने लेकिन बुरा संस्कार भी डाल देते नहीं छोटे बोले संस्कार डाल देते माँ बाप भी सिखाते सबसे पहला झूठ माँ सिखाती है बोलना बाद में बाप सिखाते झूठ बोलना माँ है बच्चे को बाप ड्यूटी से आएगा ना बताना नहीं कौन घर में आ जाएगा जो पता नहीं बोलेगे उसको सबसे पहले बताएगा वो झूठ पहले वो सिखाई और बाप भी ऐसे ही करते है, मार्केट जाए बच्चे बच्चों को चॉकलेट विल दिया माँ को बोलना नहीं कि क्या खिलाया और बच्चा को सबसे पहले बोलेगा पापा ने चॉकलेट खिला दिया दोनों ही झूठ सिखाते छिते सारा जिंदगी के लिए खराब कर देते जितना अच्छे-अच्छे दे रहे हैं जहर उसमें देते सारा जीवन देते। बड़ा आश्चर्य इसलिए कहते हैं सकृत आप तो उपदेश आप देना हो माता पिता उनके सकृत उपदेश के द्वारा भी पड़ोसी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है विष्णु मूर्ति उपदेश हो ही विष्णु की मूर्ति अधिक उपदेश हुआ उसे क्या चर्चा होगा कोई तर्क वितर्क करेगा नहीं नाम ईमान सपेक्ष उससे विचार करने की कोई जरूरत नहीं आप श्रद्धालु हैं आपको तो जो बताया गया ऐसा है विष्णु का मूर्ति आपने मान लिया और आज जीवन उसको लेकर चलते हैं कहीं विवाद नहीं है विचार करते ही नहीं ऐसे क्यों कोई नहीं डालता प्रश्न भार में डाला भी वद, हो तो पिटाई खाया हो या घर में भी बोले आज क्यों करना है? नहीं मानते भगवान को तो पिटाई कर देंगे वो इसलिए मानना पड़ता है उसके बाद पूछना बंद कर देगा इधर से सारे जीवन यहाँ पर हो रहा है एक उपदेश को स्वीकार कर लिया है उसमें ऐसा टिक गए हैं अब उसे बाहर ही निकल पा रहे हैं और उपदेश क्या मिली है जन्म से द्वैत भ्रम को उपदेश मिला और भ्रम में हम टिके हुए छोड़ नहीं पा अरे पूरे अपोक्ष है कुछ भी अप्रोक्ष हुआ नहीं है आज तक तो किसी को भी जितना डाला गया जिस पर हम नाच के चल रहे हैं संप्रदायवाद दुनिया में उसमें से एक भी बात सच्चा नहीं है परोक्ष नहीं, नहीं हुआ है फिर भी उसमें टिके रहते छोड़ने को तैयार नहीं इसे कहते दे देखो ये विष्णुमूर्तिदेश में भी क्या मांस विचार ना अपेक्षत उत्तम और तुम लोकानुभविन कर रहे थे कोई अनुभव से दृढ़ किया है ये अनुभव है ना हमने मान लिया है, मान ले, मान लेते हैं, कभी अपरोक्ष होता ही नहीं है अब किसी को हुआ था यह भी गाथा है जब तक तो अपने को नहीं वो मानेंगे नहीं है तो तो क्योंकि ये भी शास्त्र क्या है ना वो है ही नहीं तो हुआ क्या फिर जो पूर्वजों को हुआ जो बोल रहे हो जो है ही नहीं है कैसे हो गया शास्त्री भी तो कह रहा है अभी तो जगत तीन पहला नहीं हुआ और तुम करो ईश्वर से बातचीत की उन्होंने कपोड़ कल्पना है। बहुत से कहते हैं कि भगवान ही नहीं है कुछ ही नहीं है सारा जगत मिथ्या है और जब कह रहे भगवान से बात हो गया ये सारी भावनाएं इसे भावे विद्य तो देवा कहा ना आप भावना करोगे उसके अनुपम आपको प्रकट होएगा होगा स्वप्न में क्या सचैं कुछ भी सच्चा नहीं है आपने भावना कर ली दोष हो गया कि नहीं वो ताकि स्त्री सच्ची होगी वहां पे स्वप्न का स्त्री छूटी है उसके स्मरण देखना उसका उठना बैठना व्यवहार जो होगा वो भी छूटा है सारा शरीर पर कर दिया नहीं? वहां तो उसी प्रकार झूठी चीजों की भी एक भावना ऐसे कर लेते हैं हम लोग उस भावना की वजह से वो सत्य के समान व्यवहार हो जाता है दृढ़ भावना है ना इसीलिए उतनी दृढ़ जीव ब्रह्म में हो जाए तो तब आप कहोगे किसी को कुछ हुआ ही नहीं कोई हुआ ही नहीं तो किसी कुछ क्या होना जब कुछ हुआ ही नहीं जिसमें हो गया तब तो कुछ कैसे कहो इसलिए स्थिति क्या था समझाने में कहा था भक्त लोग थे भगवान से बातचीत हो भगवान की पताए खेले कूदे खाए पिए सब कहा जाता है क्योंकि ये मंत्र बुद्धि वाले को ऊपर उठाने के लिए भक्ति में उस मन को लगाने के लिए कहना पड़ेगा तो हो जाएगा वो शुरू में किसी जगह तो कुछ वाए नहीं जगह तो नहीं तो नास्तिक हो जाएगा ही गाना पड़ेगा तू मूर्ख है तेरे पर अनुशासन करने वाला भगवान है तो उसको तेरे को पूजा पाठ करना पड़ेगा घंटी बजाओ सबरे शाम उसको लगाना पड़ता है उसको मन अभी विषयों में है ना उन विषयों से हट करके उसको किसी उच्च तत्व में लगाओ कि कल्पना कर दो उच्च तत्व की उसमें उसके मन को लगा दिया अब वो सारे विषयों को भूल कर कम से कम एक दो तो घंटा तो लग गया भगवान पूजा पाठ में बैठेगा दो घंटा लगा रहेगा तो लोक एसरा से हट करके वो ऊपर आया भगवत ऐसा में लग गया वहां से शास्त्र ऐसा में जाएगा उस भगवान की लीलाओं को पढ़ने की कोशिश करेगा लीलाओं में उसको विषमताएं दिखेगी, लिखेगी लीलाओं को समझने के लिए फिर वेदांत में जाएगा तो अपने पहुंच जाएगा ज्ञान इसलिए ये माना जा रहा है सारी व्यवस्था जी गई है अधिकारी भेद से सब कथन किया जाता है भगवान है ये है वो है लोक है, है न बंधो नोक्षार्थी रूप से न बंधन है नोक्ष आप मान लिए मैं बंधन में हूं इसे मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे मोक्ष में <laughs> अब वो सत्य पछेगा नहीं इतना आसानी से न ये असली सत्य आसानी से पचता नहीं कारण क्या वो गुस्सा के रख दिए बाप द्वैत की सत्यता अंदर में टाइट बैठा हुआ है निकल नहीं रहा ऐसे पेंच कस दिए हैं वो पेंच का खोपड़ी टूट गया है हम पेंच निकालोगे कैसे ये <laughs> <laughs> पेंच पैंचो ठीक होता है आसानी से निकाल लिए वो अंदर ही टूट गया और अंदर फंस गया है वो देगा निकलेगा कैसे निकलना असंभव हो गया है वो द्वैत अंदर ऐसा बैठ गया है कहीं भी गलत अभ्यास मेरा एकाग्र हो गया तो तो उसको तो थोड़ हुए था, औरत में थोड़ी जी जी। और डांट पड़ गया, सही हो गए मुड़ गए पूरे तीव्रता चाहिए ना असल ना औरत में भी तीव्रता नहीं तो एक डांट खोपड़ी ठीक करता है आदमी का औत एकाग्रता है नहीं ना ढंग वहां भी इसी वजह से वो, वो पुरुष का डांटने पर जो दिमाग घूमता नहीं दिवाग दिवाग फिर वही फसा रहता है कि दोनों में कमी होती सभी तरफ से ये हार किसी भी चीज में तीव्र एकाग्रता है नहीं विषय में तीव्र एकाग्रता होता तो उससे कम से विरक्त हो जाता किसी एक विषय में तीव्र एकाग्र हो जाओ फिर क्या हो जाएगा उससे आपको विरक्त हो जाएगा कितना करो कितना जैसे खीर का दृष्टांत है ना मन खीर खीर खीर बोलते रहा चलो भाई तेरी खीर की जैसी गई तैसी वो खीर खिलाया गया खिलाया गया खिलाया कितना खाएगा मन बस मन परे खीर में एकाग्र हुआ ये साधु को लाभ हो गया अब उसी एकाग्रता है तो उसने लाभ उठा लिया और ऐसे विरक्त करते विषय से खाने पीने से सजा के लिए विरक्त हुआ तो ये एकाग्रता किसी में तो तीव्रता नहीं चाहिए उस तीव्रता का भाव है थोड़ी देर के दे कांग तो फिर वहां तो तो मा, की, बदल, बदल, बदल, बदल, बदल, की देखो कि विचार आक्रियंत फिर पूर्व कता है शास्त्र को प्रदेश गुरु ने दे दिया तो हम मान लेंगे कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ विचार की क्या जरूरत है इत्या संज्ञा अनुष्ठेय कर्मोपासन संदेह संभव निर्णया विचारा क्रियंत अनु पदार्थ पदार्थेय पदार्थ और, है। पदार्थ और पदार्थ विवाद हो सकता है है ना आप आचरण यू लेंगे यूं पिएगा मुंह खोल के डाल देते कई लोग कई तरह क्या कर रहा है ठीक नहीं यू इस हाथ में लो यू लो शुद्धि भी करो अब कौन सही है ऐसा अनुष्ठान करना ठीक है वैसा करना सीधे <laughs> लोग तो लो तो ऐसे कर तो प्ते प्ते आ, है। नहीं करते हमने देखा हम लोग ऐसे तो मारेंगे क्या कर रहा थोड़ी होता है डालो हाथ हुआ डालो आराम से पियो मैं भावना करके भगवान अनुष्ठ सामने अब कौन सा सही है विवाद हो गया इसमें अनुष्ठेय पदार्थ यही विवाद नहीं हो पाता उसके लिए तो शास्त्र ही तो कह रहे हैं सारा विचार शास्त्र इसीलिए ही आरंभ हुआ है ठीक क्या गलत क्या निर्णय देने के लिए अनुष्ठे कौन अनुष्ठेयी पदार्थ है कर्म और उपासना कर्म और उपासना ये दोनों अनु पदार्थ है इनमें संदेह संभव संशय हो सकता है उसी संदेह के संभावना को देखते हुए तत्व का निर्णय करने के लिए अनु पदार्थ निर्णय करने के लिए विचारा क्रियंत्या कर्मोपास्ती विचारिये थे अनुष्ठेय अवि निर्णया बहुशाखा विप्रकीर्ण निर्णय तुमका प्रभु नर सना का विचार किया जाता है क्यों अनुष्ठेय अव निर्णया अनुष्ठेय पदार्थ का विशेष रूप निर्णय करना लगभग असंभव है क्यों बहु शाखा विप्रकीर्ण वेद में एक हजार एक सौ शाखाएं हैं उन सारी शाखाओं बिखरे हुए अनुष्ठेय पदार्थ उनको सबको कहा से कितना क्या लेना कहा किससे जोड़ना यह कौन करेगा गुणोपर न्याय ब्रह्मसूत्र में निर्णय लिया प्राणोपासना है किन पासना है? यहां की वहां की मिलाकर करके वो कर सकते हैं किनको आपस में मिलाना नहीं है यह सब निर्णय दिया ब्रह्म सूत्र ये ब्रह्मसूत्र नहीं होता कि आप निर्णय ले पाते शाखों का सबको पढ़ के ऐसे कहते कह प्रभु रहा निर्णय तुम सत्य हा सम प्रभु मने समर्थ कहना रहा नि निर्णय तुम समर्थ कहा कौन मनुष्य है जो अपने आप निर्णय लेने में समर्थ होगा सब कुछ पढ़ लिख करके अर्थात तो कोई मनुष्य समर्थ नहीं है ये तो महान ऋषियों ने उस समय बड़ी तपस्या करके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करके ब्रह्मसूत्र के ग्रंथों को बना करके विचार करके निर्णय दिया है उन निर्णयों को अमल नहीं कर पा रहे निर्णय करना तो दूर की बात हम निर्णय तो करने में समर्थ नहीं है जो निर्णय दिया गया उसका पूरे जीवन में अमल नहीं कर। कि देखो कह नर निर्णय तुम प्रभु कौन सा मनुष्य है अतएव विचारशास्त्र आरंभ हुआ है संदेह की क्यों संभावना हुई कि बहुशाखा विप्रकी अनेकु शाखासु त्र तोदित कर्म उपासन व एकत्रहृति अस्मदाग्र नर कह प्रभु समर्थ न कॉपी नेक शाखाओं में जगह जगह पर चोरित विध है क्या कर्म और उपासना उनको एक जगह समाहरण करके इकट्ठा किन -किन करना किनको नहीं मिलाना है कितने को कहा से कहा लेकर के व्यवस्था कर देनी है ये सारी बात निर्णय करने में हम असम हम जो मनुष्य लोगों में से कोई भी समर्थ नहीं है अतएव जो है विचार शास्त्रों ऋषियों ने हमें दिया है करेत्में कर्मासन में अनुष्ठे ऐसी घृति तस्तावता मंत्रेणा शक्त अनुष्ठात मंजसा करोपासन में प्राप्त गदे हैं फिर तो कर्मासना में अनुष्ठित्व आ जाएगा ऐसे प्राप्त हो गया ऐसा शरण नही नहीं नहीं निर्णीत अर्थ कल्प सूत्रों के द्वारा निर्णित जो अर्थ है वो वह ग्रजित आस्तिक उतरे मात्र बोले राष्ट्र क्या करता है विचार की बिना शक्तु अनुष्ठा तो मंजसा बिना विचार दो ग्रहण करने की जरूरत नहीं है जयमनी ने स्थान दे दिया अभिमांसा ने इन कर्मों को कैसे करना अंगांगी भावना तय कर दिया है बस उसको पढ़ लिया उसके अनुसार हमें कर देगा उस पर दोबारा तीन विचार करके क्या जैमिनी ने जो निर्णय दिया ठीक दिया कि नहीं दिया उस पर संशय करने की जरूरत नहीं है जो कल्प सूत्रकारों ने दर्शन शास्त्रकारों ने अनेक ग्रंथों के द्वारा निर्णय दे दिए हैं जिन पदार्थों के बारे में उन पदार्थों का अनुष्ठान करने के लिए हमें दोबारा विचार करने की कोई जरूरत नहीं सब तो अनुष्ठा झटपट से बिना समझे वो जैसे हैं वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। न जिमिन पूर्वाचार्य निश्चित और अनुष्ठान प्रकार कल्पसूत्र ही ज़ेमिन्यादि पूर्वाचार्यों के द्वारा निश्चित औरत अनुष्ठान की प्रक्रिया कैसे कैसे करना चाहिए इस बात को कल्पसूत्री सूत्र ही संग्रहित अस्थि कल्प आदि तो ग्रंथों में के द्वारा संग्रह कर लिया गया है तावता उन्हीं को लेकर के तय ग्रहित नहीं वेश विश्वासवान पुरुष उनके द्वारा ग्रहित होने के नाते उनमें जिनको विश्वास और श्रद्धा है वो पुरुष करेगा विचार बिना विचार के बिना भी कर्म संय अनुष्ठात कर्म को सम्यक अनुष्ठान करना उनके द्वारा संभव है जो उपासना विचार अभाव तद तो अनुष्ठान न संभवे वहां उपासना के विचार न होने से तद अनुष्ठान न संभवे उपास वर्णित विचाराक्षम गुर जैमिनिक विमानसा दर्शन में कर्म का विचार उपासना का विचार नहीं है उपासना का विचार अन्य आर्ष में तो है ना दे। को नाम लिया केवल नहीं लेना और भी है उपासना उनकी चर्चा उपासना है। कैसी करनी चाहिए। के बाजारों में उपासना उपासना, ये उपासना, उपासना, उपासना।, नहीं। बहुत उपासना भी करने की प्रक्रिया का पुस्तक ही छपते है कर्म की भी अलग छप रहे ज्ञान की तो है बहुत सारे वेदांत इसे कहते हैं उपासना भी अनुष्ठान आर्ष ग्रंथेश वर्णित आर्ष ग्रंथों में उपासनाओं के अनुष्ठान की पद्धति वर्णन कर दी गई है से विचार अक्षम इसलिए विचार करके स्वयं विचार करके निर्णय ले जो अक्षम मनुष्य वे तक्ष उन उपासनाओं के बारे में गुरु से सुनकर के ही उपासक उपासना करते सकते आर्सेश मंत्र उपासना ब्रह्म कल्पेश कल्प, में उपासना का कर प्रकार करने की तरीका वर्णन कर दिया गया है तथा तो तो विचार असमर्था मनुष्य इसे स्वयं विचार करके निर्णय लेने में असमर्थ जो मनुष्य है वो क्या करें कल्पेश कल्प मुक्त उपासना गुरु गुरुमुखा गुरु मुख से जान गर्गे अनुतिषंती कि भाव अनुष्ठान करते हैं